महाभारत शांति पर्व एकोन त्रिशद्रिशतमोध्याय शिव जी को नारद जी का वैराग्य और ज्ञान का उपदेश भीष्म एक तस्मतरे शून्य नारद समुपागमत सुखम स्वाध्याय निरतम वेदार्थान भक्त में स्थितान कहते हैं युधिष्ठिर द्यास जी के चले जाने के बाद उस सुने आश्रम में स्वाध्याय परायण सुखदेव से अपना इच्छित वेदों का अर्थ कहने के लिए देवर्षि नारद जी पधारे देवर्षि तो शुको दृष्ट नारदस्थित अर्घपुर वेदोक्तेनाभ्य पूजयत देवर्सिंह नारद को उपस्थित दे सुखदेव ने वेदोक्त विधि से अर्घ आदि निवेदन करके उनका पूजन किया नारदोथा ब्रविद प्रेत ब्रोहि धर्म भृतांबर के नवाम श्रेयसा वस् योजा उस समय नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा वस तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति कराऊं यह बात उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कही नारद से वच्ता शुक प्रवाच भारत अस्क हित सैन मोक्तमरहसी भरत नंदन नारद जी की यह बात सुनकर सुखदेव ने कहा इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का मुझे उपदेश देने की कृपा करें नारदवाच तत्व जिज्ञासषीणाम भावित सनत कुमार वचनम अब्रवी नारद जी ने कहा वस् पूर्व की बात है पवित्र अंतकरण वाले ऋषियों ने तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया उसके उत्तर में भगवान सनत्कुमार ने यह उपदेश दिया नास्ति विद्या समम चक्षुर्नाति सत्य समम तप नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है सत्य के समान कोई तप नहीं है राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है निवृत्ते कर्मण पापात् सततम् पुण्यशीलता सद्वृत्ति समुदाचार श्रेय ए तदन उत्तम पापकर्मों से दूर रहना तथा पुण्यकर्मों का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ पुरुषों से बर्ताव और सदाचार का पालन करना यही सर्वोत्तम श्रेय अर्थात कल्याण का साधन है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 मोहजाल है पुरुष की बुद्धि चंचल होती वह को बढ़ाने वाली है मोहजाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुःख ही भोगता है सर्वोपाया तो काम से क्रोध से कार्य श्रेय ना तो ही श्रेय घाता जैसे कल्याण प्राप्त की इच्छा हो उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को दबाना चाहिए क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं नित्यम क्रोधा तपोरक्षे श्रेय रक्षे चमत्सराथ विद्याणाम माणाभ्याम आत्मान तो प्रमादत मनुष्य को चाहिए कि वह सदा तप को क्रोध से लक्ष्मी को डाह से विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचावे अनिशंशयम परो धर्म क्षमा च परम अम्बल आत्मज्ञानम परम ज्ञानम न सत्या परम रूढ़ स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है क्षमा सबसे बड़ा बल है आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ ही है ही नहीं सत्य से वचन श्रेय सत्यादपिहित वधेत यदूतहित अत्यंतम एत सत्यम मतम सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वही मेरे विचार से सत्य है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 इंद्र इंद्रिया यत्मसिह असजमा शांता निर्विकार साम आत्म भूतरतभूत सह सीमुक्त परेयो न चिरेतिषति जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यहाँ अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है जिसका चित्त शांत निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्म आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाले देह और इंद्रिया है उनके साथ रहकर भी उनसे तदुरूप न हो अलग सा ही रहता है वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है अदर्शनम तथा संभाषणम तदाम यस्य भूत सी यो परम मुने जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती जो किसी का स्पर्श था किसी से बातचीत नहीं करता वह परम कल्याण को प्राप्त होता है ना घटेत ने तम जन्म समाचा वैरम कुर्वीत के किसी भी प्राणी की हिंसा न करे सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए विचरे तथा यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वह न करे आकिंचम सुशस्त्रो सो निराशे तमचापलम ए तदा हो परम श्रेय आत्मज्ञस्य जितात्म जो आत्मतत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है उसके लिए यही परम कल्याण का साधन बताया गया है कि वह किसी वस्तु का संग्रह न करे संतोष रखे तथा कामना और चंचलता को त्याग दे परिग्रह परित्यज्यता जितेन्द्रिय अशोक स्थानम आति यामुत्रचा भय तात सुखदेव तुम संग्रह का त्याग करके जितेन्द्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस्लोक और परलोक में भी निर्भय एवं सर्वथा शोक रहित है निराम सोचन्ते न शोचंते तजेदाष महात्म परित्यजाम दुखता पाद विमो जिन्होंने भोगों का पर्याग कर दिया है वे कभी शोक में नहीं पड़ते इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगा शक्ति का त्याग करना चाहिए सौम्य भोगों का त्याग कर देने पर तुम दुख और संताप से छूट जाओगे तपोन तेन दिन संयतात्म नाम अजितम जे तुका बेड भाज संग जो अजित अर्थात परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो उसे तपस्वी जितेंद्रीय मननशील संयत चित्त और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए गुण संघे स्वनाशक्त एक चर्या रत सदा ब्राह्मण नचिरादे वहात्यन उत्तम जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास करता है वह शीघ्र ही सर्वोत्तम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है द्वंद्वाराम भूते सूज एकोरम ते मुनि विद्ध प्रज्ञान तृप्तम तम ज्ञान तृप्तो न शोचती जो मुनि मैथुन में सुख मनाने मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है उसे विज्ञान से परितृप्त समझना चाहिए जो ज्ञान से तृप्त होता है वह कभी शोक नहीं करता शुभ लभति देवत्म व्यामिश्रे जन्म मानुषम अशुभयो जन्म कर्म भी लभते वश जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है दोनों के से मनुष्य जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेता है जरा संसारे पचते जंतु तत्क नावबुद्ध से उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु और नाना प्रकार के दुखों से संतप्त होना पड़ता है इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप के आग में पकाया जाता है इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते अहित हित संज्ञ स्व अध्रुवे ध्रुव संज्ञक अनर्थे चार्थ न स्व किमर्थ तुमने अहिंसा में में ही हित कर ली है जो अर्थात अधिक वस्तुएं हैं, उन्हीं को ध्रुव अविनाशी नाम दे रखा है और अनर्थ में ही तुम्हें अर्थ का बोध हो रहा है यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है समेष्टमान बहुमो तंत्रिरात्मज को सार इवात्म नाव बुद्ध जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए तंतुओं द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लेता है उसी प्रकार तुम भी मोहवश अपने ही से उत्पन्न संबंध के बंधनों द्वारा अपने आप को बांधते जा रहे हो तो भी यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है अलम पर परिग्रहे दो सवान ही परिग्रह कृमेही कोशकारस्तु बध्य सपरिग्रह यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तो संग्रह से महान दोष प्रकट होता है रेशम का कीड़ा अपने संग्रह दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है पुत्रदार कुटुम्बे सुसक्ता सीदंत जंत सरपे मग्ना जीर्णावन गजा इव स्त्री पुत्र और कुटुंब में आसक्त रहने वाले प्राणी उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं महाजाल समा कृष्णान स्थले मत्स्यन बोधान स्नेह जाल समा कृष्णान पंत जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी से बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं उसी प्रकार स्नेह जाल से आकृष्ट होकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो कुटुंबम पुत्र दाराश्च शरी पारक्यम अध्रुव धर्म किमत सुकृत दुष्कृतम संसार में कुटुंब स्त्री पुत्र शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है सब नाशवान है इसमें अपना क्या है केवल पाप और पुण्य यदा सर्व पर गंतव्यम अवशेन थे अनर्थे कि दान हुते जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँ से विवश होकर चल देना है तब इस अनर्थ में जगत में क्यों आसक्त हो रहे हो अपने वास्तविक अर्थ मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते हो अभिस्त्रम अनालबम अपाथेयम अधिकम तमकांतारध्वनम खतम हे को गठर के जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं कोई सहारा देने वाला नहीं राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी अथवा राह बताने वाला नहीं है जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे न ही याम प्रस्थित कचि पृष्ठ तो अनुगमिष्य सुकृतम दुष्कृत चम यथ्यंत अनुजाती जब तुम परलोक की राह लोगे उस समय तुम्हारे पीछे कोई नहीं जाएगा केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां जाते समय तुम्हारा अनुसरण करेगा विद्या कर्मचम च्ञानम च बहुविस्तरम अर्थार्थम अनुसार सिद्धार्थ विभुच्य अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या कर्म पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है जब कार्य की सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है निबंधन अर्जुरेषा जाग्रामे वो तो र गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के के जो होती है, है। वह उसे उसे वाली समान पुण्यात्मा पुरुष आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं किंतु जो पापी है वे उसे नहीं काट पाते रूपकूलाम मन स्रोताम स्पर्शदीपा गंधपंका शब्द जला सर्गमार्ग दुराव समत्रमयी धर्मस्थैवटारका त्यागवाताध्वगा शीघ्राम नैतादी तरेत यह संसार एक नदी के समान है जिसका उपादान या उद्गम सत्य है रूप इसका किनारा मन स्रोत स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है गंध उस नदी की कीचड़ शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है शरीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है क्षमा उसको खेलने खेलने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी अर्थात नंगर है यदि त्याग रूपी अनुकूल पवन का सहारा मिले तो इस शीघ्र नदी को पार किया जा सकता है इसे पार करने का अवश्य प्रयत्न करें त्यज धर्मम अधर्म चाया नृत्य त्यज उभय उभे सत्यानृत धर्म और अधर्म को छोड़ो सत्य और असत्य को भी त्याग दो और उन दोनों का त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो उसको भी त्याग दो त्यज धर्मम असंकल्पान अधर्मम च प्रलिपयाम उभे सत्यान ऋते बुद्ध्याम बुद्धि परम निश्चय संकल्प के त्याग द्वारा धर्म को और लिप्ता के अभाव द्वारा अधर्म को भी त्याग दो फिर बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का त्याग करके परम तत्व के निश्चय द्वारा बुद्धि को भी त्याग दो अस्थि स्थूणम संयुतम मांस शोणित श्रवनदम दुर्गंधि पूर्ण मुत्रपुरीश हो जराशोक च शरीर का घर है। इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं यह से बंधा हुआ रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मढ़ा हुआ है इसमें मल मूत्र भरा है जिससे दुर्गंध आती रहती है यह बुढ़ापा और शोक से व्याप्त रोगों का घर दुख रूप रजोगुण रूपी धूल से धका हुआ और अनित्य है अतः तुम्हें इसके आसक्ति को त्याग देना चाहिए इद्व जगत्सर्वगच्चा भवि महाभूतात्मक हत्यत परमाश्रयात इंद्रियाड़ी च पंच तम सत्म रजस्था इत सप्तशको राशिरव्यक्त संक यह संपूर्णचराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है इसलिए महाभूत स्वरूप ही है जो शरीर से परे है वह महतत्व अर्थात बुद्धि पांच इंद्रियां, पांच सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन्मात्राएँ पांच प्राण तथा सत्व आदि गुण इन सत्रह तत्वों के समुदाय का नाम अभ्यक्त है सर्वैर्ह इंद्रिया व्यक्ता, व्यक्ता व्यक्त संहिता चतुर्विशस्त व्यक्ताव्यक्तमयोगण इनके साथ ही इंद्रियों के पांच विषय अर्थात स्पर्श शब्द रूप रस और गंध एवं मन और अहंकार इन संपूर्ण व्यक्ताव्यक्त को मिलाने से 24 तत्वों का समूह होता है उसे व्यक्ता भ्यक्त में समुदाय कहा गया है ए तई सर्व समायुक्त्य विधीय त्रिवर्गम तो सुखम दुखम जीवित मरणम तथा या इदम वेद तत्व न स वेद प्रभुआ इन सब तत्वों से जो संयुक्त है उसे पुरुष कहते हैं जो पुरुष धर्म अर्थ काम सुख दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है वही उत्पत्ति और प्रणय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है पारंपर्यण बहुद ज्ञानाच्च किंचन इंद्रिय गृह्य व्यक्तमति स्थित ही अव्यक्त विज्ञेम दिंग ग्राह्य मत इंद्रिय ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें परंपरा से जानना चाहिए जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें व्यक्त कहते हैं और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जाने जाते हैं उनको अभ्यक्त कहते हैं इंद्रिय धाराभिप्य लोके विनम लोकाश्चात्मन पश्च्यति जिनके इंद्रियां अपने वश में हैं वे जीव उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासा मनुष्य ज्ञानी पुरुष अपने को प्राणियों में व्याप्त और प्राणियों को अपने में स्थित देखते हैं परावर दृशह शक्ति ज्ञान मूल्य संयोग नोप उस परावरदर्शी ज्ञानी पुरुष की ज्ञान मूलक शक्ति कभी नष्ट नहीं होती जो संपूर्ण भूतों को सभी अवस्थाओं में सदा देखा करता है वह सम्पूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से युक्त नहीं होता अर्थात अशुभ कर्म नहीं करता ज्ञान विविधान क्लेशान, अतिवृत्त मोहजान लोके बुद्धि प्रकाशे न लोकमार्गो न जो ज्ञान के बल से मोहजनित नाना प्रकार के क्लेशों से पार हो गया है उसके लिए जगत में बौद्धिक प्रकाश से कोई भी लोक व्यवहार का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता निधनम आत्मने च अनादिधन जंतु मोक्ष के उपाय को जानने वाले भगवान नारायण कहते हैं कि आदि अंत से रहित अविनाशी अकर्ता और निराकार जीवात्मा इस शरीर में स्थित है यो जन्तु स्वकृत सही सही कर्म स दुख जो जीव अपने ही किए हुए विभिन्न कर्मों के कारण सदा दुखी रहता है वही दुख का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या करता है तथा कर्म समाधत्ते पुनर बहु तप्य थे नुक्ता पथ्य में तनतर वह और भी बहुत से नए नए कर्म करता है और जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुख पाता है उसी प्रकार उस कर्म से वह अधिकाधिक कष्ट पाता रहता है अजस्त्र में मोहांधो दुखे सुसुख संगिता बध्यते मध्यतेम भी सदा जो मोह से अंधा अर्थात विवेक शून्य हो गया है वह सदा ही दुखद भोगों में ही सुख बुद्धि कर लेता है और मथानी की भाती कर्मों से बंधता एवं तो निब्ध स्वामी उदयादिह परिभ्रमति संसारम चक्रवत बहुविहित न फिर प्रारब्ध कर्मों के उदय होने पर वह बद्ध प्राणी कर्म के अनुसार जन्म पाकर संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ उसमें चक्र की भांति घूमता रहता है। सृत्त बो निश्चा कर्मतः सर्वभित भवभाव सिद्धोभावित इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त सब प्रकार के बंधनों से मुक्त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 इस श्री महाभारती शांति पर्वण मोक्ष धर्म पर्वी एकोन त्रिशदिकिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तीन सौ अध्याय पूरा हुआ